परमात्मा श्री कृष्ण की वाणी गीता गुरु शिष्य संवाद है अतः अर्जुन ने स्वीकार किया कि शिष्यस्ते हम शिष्य भगवन मैं आपका शिष्य हूं आपकी शरण हूं मुझे वो उपदेश दीजिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त हो जाऊं अतः उस परम गुरु के चरणों में गीता आरंभ करने से पूर्व ये स्तुति गुरु वंदना प्रस्तुत की जा रही है ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय जय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 जय भाइयों जिन महापुरुष ने समस्त वेदों का संकलन किया वेदांत शास्त्र का प्रवर्तन किया महाभारत तथा भागवत जिनकी कृतियां हैं हम उन्होंने शास्त्रों के रूप में किसी ग्रंथ को मान्यता दी तो वो है भगवान श्री उक्त गीता तरह तरह की पूजा पद्धतियां परस्पर विरोधी संगठन धर्म के नाम पर प्रचलित है जबकि धर्म का लक्ष्य है एक परमात्मा की शोध कल्याण स्वरूप वो परमात्मा एक है उसे प्राप्त करने की निश्चित क्रिया का पालन धर्म है जब परमात्मा एक है उसे प्राप्त करने की क्रिया एक है तो बहुत से पंथ क्यों इसके समाधान के लिए प्रस्तुत है यथार्थ गीता का भाव अंश ये गीता कैसेट धर्म के सरल स्वरूप और उसकी प्राप्ति हेतु निर्धारित क्रिया का क्रमबद्ध तथा पूर्ण विवरण योगेश्वर श्री कृष्णोक्त गीता है विश्व के प्रत्येक महापुरुष ने जो कुछ भी साधन बताया है वो सब का सब तथा अनेक गोपनीय स्थितियों का स्पष्टीकरण अकेले गीता में है इसलिए संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का अतर्क शास्त्र गीता है महाभारत में संकेत है कि जब कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं, तो संपूर्ण निशांतर कौरवों में प्रवेश कर गए और सभी देवता पांडवों में इस कथन से महर्षि व्यास ने स्पष्ट कर दिया कि गीता के सभी पात्र देवता या असुर हैं तथा प्रतीकात्मक हैं प्रत्येक मनुष्य के अंतकरण में दैवी और आसुरी दो प्रकृतियां अनादि काल से हैं दैवी शक्तियों के सहयोग से जब मनुष्य अपने आत्मस्वरूप की ओर अग्रसर होता है तो काम क्रोध राग द्वेष इत्यादि आसुरी वृत्तियां बाधा के रूप में आक्रमण करती हैं उनका पार पाना ही वास्तविक युद्ध है अर्जुन श्रेय के लिए विकल्प था उसकी दृष्टि में श्रेय का उपाय था कुल धर्म पिंडोदक क्रिया वर्ण संकर से बचाव कुल क्षय से बचने के लिए युद्ध न करना इत्यादि मात्र इतनी सी शंका के समाधान हेतु भगवान को उसे अठारह अध्याय गीता समझानी पड़ी अंत में पूछा कि क्या तेरा मोह नष्ट हुआ अर्जुन ने स्वीकार किया कि भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया और अब मैं वैसा ही करूंगा जैसा भगवान ने उपदेश दिया है वस्तुतः यह केवल अर्जुन की शंका नहीं थी बल्कि मानव मात्र की शंका है कि श्रेय क्या है उसे कैसे प्राप्त करें इसलिए स्त्री पुरुष आबाल वृद्ध मानव मात्र के लिए गीता के अठारहों अध्याय का अनुशीलन एवं नियमित पाठ नितांत आवश्यक है जिससे ब्रह्म विदि की स्मृति सृजित रहे तथा बच्चों में भी इन कल्याणकारी संस्कारों का सृजन हो सके इस गीता ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य उस ईश्वर के पथ पर नहीं चल सकता अक्षय सुख शाश्वत शांति लोक में समृद्धि तथा मूल शंका समाधान हेतु इन कैसेटों का संकलन किया गया है इसके नियमित श्रवण से संपूर्ण परिवार तथा स्वजन समुदाय को सुसंस्कृत करें संसार में कहीं भी मनुष्य हो उसके लिए गीता सदैव अमृत वाहिनी है गीता आपका शास्त्र है गौरव का विषय है पांच हजार वर्ष से भी अधिक अंतराल के बाद श्री कृष्ण का यथार्थ गायन आपके सम्मुख है जन्म जन्मांतर की रूढ़ियों से ग्रस्त मस्तिष्क को स्वच्छ कर चिंतन के प्रशस्त पथ पर चलने के लिए इन कैसेटों का प्रसारण प्रातः अवश्य करें श्री परमात्मने नमः यथार्थ गीता श्री मद भगवत गीता अथ प्रथमो प्रथम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 पश्ता पांडुपुत्रण आचार्य महती व्यूढ़ा द्रुपदुत्रेण तव धीमता हे आचार्य आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्ट दुम द्वारा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 सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरुजित कुभोज कर्तव्य से भाव पर विजय नरों में श्रेष्ठ शैव्य अर्थात सत्य व्यवहार युधामुष्च विक्रांत उत्तमच वीरवान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 दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया हुआ साधन ही दृढ़ हो पाता है तस्य हर्षम तनयर्षम कुृद्ध पिताम सिंहनाद विनद्योच्च शंखम दध्म प्रतापवान्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 सघोषोधार्त राष्ट्राण हृदया निव्यदारयत नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन् उस घोर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दाय मान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए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 निरीक्षे हम योद्धु कामान कैर्मया अस्मिन् अस्मिंदमी जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख न लू कि इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है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 ृषि केशो गुड़ाकेशन भारत सो्ये स्थयि रथोत्तम भीष्मोण प्रमुखता सर्वक्षिता उवाच पाथ पश्यता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 नथ तश्य स्थिता पित निता आचार भ्रातृन्त्रान्न पौत्रा सखी तथा शशुरान्दर इसके उपरांत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 दृष्वेमं स्वजन कृष्ण मम गात्राणि मुखं च परशुषती वेपथु शरीरे मे हर्ष जायते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 चकनोम्यवस्था तुम भ्रमती वच वचमे मनः हाथ से गांडीव गिरता है त्वचा भी जल रही है अर्जुन को ज्वर सा आया संतप्त हो उठा कि ये कैसा युद्ध है जिसमें स्वजन ही खड़े हैं अर्जुन को भ्रम हो गया वो कहता है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 श्रे दस्मान हे न्दन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार कर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी जहां धृत राष्ट्र अर्थात धृष्टता का राष्ट्र है उससे उत्पन्न मोहरूपी दुर्योधन इत्यादि को मार कर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी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 तस्माराष्ट्रस्वान स्वजनम ही कथम हवा सुखी न्याम माधवे हे माधव अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं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 दोष कुलघ् वर्ण संकर कारक उत्साह जाति धर्म कुल धर्म इन वर्ण संकर कारक दोषों से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 ताकि लड़के तो सुखी रहें संजय उवाच्छुन संख्य रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सरम चापम शोक संविघ्न संजय बोला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 ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णाजुन संवादे संशय विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः इस प्रकार स्वामी अड़गणानंदकृत श्रीमद भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का प्रथम अध्याय पूर्ण होता है हरिओम तत्सत